चलिए मंत्र पाठ कीजिए <coughs> ओ सहनावतु सहनौ भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वे नीत कल सूत्र चल रहा था सऐश पूर्वेशम अपनी गुरु हु काले न अनवच्छेदा छब्बीसवां सूत्र कल हुआ था और उसमें हमने देखा कि अन्य जितने भी गुरु हमारे हुए हैं या हमारे गुरुओं के भी जो गुरु हुए हैं वो सब काल से अवच्छिन्न हो गए काल ने उन सब का अवसान कर दिया लेकिन जो गुरुओं का भी गुरु है जहां पर यह काल अवच्छेद के रूप में उपस्थित नहीं होता जहां काल खंडन करूंगा मैं इसका इसका अवसान करूंगा ऐसा कहकर के जहां प्रवृत्त नहीं हो सकता तो उसे कहते हैं गुरुओं का भी गुरु यत्र कालो पूर्वेशामपि गुरु और इसका गुरुत्व, इसका गुरुत्व होना किस कारण कारण से है प्रकर्ष के कारण। प्रकर्ष प्रकर्ष ज्ञान ज्ञान ज्ञान के गति अवच्छेद इस वर्तमान सृष्टि के प्रारंभ में हम उसको गुरुओं का भी गुरु कह रहे हैं इसलिए कि उसमें ज्ञान का प्रकर्ष है, है? सर्वज्ञ का बीज है वो और अन्य सृष्टियों में भी जो पीछे निकल गई वो भी और आगे आएंगी वो भी तो सभी सृष्टियों में वो अपने प्रकर्ष ज्ञान के कारण क्योंकि उसका ज्ञान नित्य रहता है तो हर सृष्टि में वो सारे गुरुओं का गुरु बनता रहेगा और सारे वेदों की उत्पत्ति उसी से हुई है यह प्रकरण पीछे आ चुका था अब एक बात पीछे कही थी कि अनुमान प्रमाण की सीमा उसकी सामर्थ्य कितनी होती है केवल एक सामान्य ज्ञान मात्र करा करके वो लौट जाता है उसके आगे उसकी सामर्थ्य नहीं है हम विशेष ज्ञान यदि प्राप्त करना चाहेंगे तो अनुमान प्रमाण से नहीं कर सकते वहां हमें प्रत्यक्ष प्रमाण या अन्य शब्द प्रमाण इस तरह से इनकी आवश्यकता पड़ेगी प्रयोग करने के लिए अब अनुमान प्रमाण से हमने पीछे क्या जाना था ईश्वर के विषय में हैं अनुमान प्रमाण से क्या जाना था ईश्वर के विषय में अनुमान क्या लगाया गया था हैं कलेश से रहते हैं हा क्लेश कर्म विपाक आशय इन सबसे रहे ये सारे वर्णन पीछे आ चुके थे और उसके गुण कर्म स्वभाव से उसके कार्यों को देख करके हम केवल एक सामान्य ज्ञान मात्र उसका कर सकते हैं लेकिन कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जहा अनुमान प्रमाण सार्थक नहीं हो पाता जैसे हमें परमात्मा का नाम जानना है तो अनुमान प्रमाण से पता लग जाएगा परमात्मा की बात छोड़ो अन्य किसी वस्तु को ले लो अनुमान से पता लग जाएगा नाम क्या है इसका तो वहां किसकी आवश्यकता पड़ेगी शब्द प्रमाण की प्रत्यक्ष से पता लग जाएगा सामने खड़ा है मनुष्य नाम बता ही नहीं रहा है वो करो प्रत्यक्ष उसके माथे तो लिखा नहीं है जो हम प्रत्यक्ष पढ़ ले उसको नेत्रों से तो नहीं लगेगा ना बिना बताए पता नहीं लगता छोटे बच्चे को जब तक मां नहीं सिखाएगी अलग अलग वस्तुओं के शब्दों शब्द नहीं बताएगी तब तक वो नहीं सीख सकता ऐसे ही परमात्मा तो छोटे बच्चे को तो माँ ठीक है सिखा देगी सामने सामने उसकी वस्तुएं हैं सब उसको भी किसी ने बताया है जो उसने सीखा है वो बच्चे को सिखा देगी लेकिन सृष्टि के प्रारंभ में जो परमात्मा जिस नाम से जो उसका मुख्य नाम है निज नाम है और वह नाम वो स्वयं न बताए तो अन्य जितने भी मनुष्य उत्पन्न हो रहे हैं सृष्टि में वो जान पाएंगे उसका नाम हुँ? तो इसलिए उसने अपना नाम स्वयं बताया है हम यजुर्वेद का 40वें अध्याय का मंत्र बोलते हैं हिरणमय पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम आगे नहीं याद है किसी को हिरणमय पात्रेण सत्य योसा वादित्ये मुखम यो सादित्य ओम सो सा तो स्वयं बता रहा है कि मेरा नाम ओम है हुँ? मेरा नाम ओम है ये स्वयं बता रहा है वो और स्वयं बता रहा है तो वेद का मंत्र जो हमने देखा ये कौन से प्रमाण में आएगा क्यों देखा है हमने ये तो नेत्रों से पढ़ा ना देख करके तो नेत्रों से देखते हैं जब तो कौन सा प्रमाण होता है तो उसका नाम ओम है ये प्रत्यक्ष से पता लगा या शब्द प्रमाण से क्या प्रत्यक्ष से हमने यही तो देख लिया कि ये ओ लिखा है आगे तीन का अंक है और ये मकार है बस यही तो देखा और के लाल रंग में लिखा है काले रंग में लिखा है कागज पर लिखा है जमीन पर लिखा है जहां भी लिखा है प्रत्यक्ष से यही देख पाएंगे ये ईश्वर का नाम ये कैसे पता लग जाएगा प्रत्यक्ष से तो जब ये हम मंत्र का अर्थ करते हैं उसका अर्थ हमें कोई समझाता है तो पता लगता है कि ईश्वर का नाम ओम है तो इसे कहते हैं शब्द प्रमाण अब यहां पर ये महर्षि पतंजलि भी अब महर्षि पतंजलि जो सूत्र बना रहे हैं और उन सूत्रों को हम पढ़ रहे हैं उनसे जो हमें ज्ञान हो रहा है सूत्रों से यह कौन सा प्रमाण है शब्द प्रमाण अब यहां भी शब्द प्रमाण से हम देखेंगे क्योंकि महर्षि पतंजलि ने सीधा वेद मंत्र से देख लिया ठीक है अन्य भी कोई देख सकता है लेकिन जो नहीं देख पा रहा है वेद के मंत्र को नहीं समझ पा रहा है तो इस सूत्र को देख ले कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई बताएगा तभी पता लग पाएगा बिना बताए नहीं पता लगता तो सूत्र बोलेंगे तस् वाचक प्रणव उस परमात्मा का वाचक वाचक किसे कहते हैं बताने वाला कहने वाला कौन होता है कहने वाला उसका वाचक अर्थात जो वस्तु है जो पदार्थ है वो पदार्थ होता है वाच्य और शब्द होता है वाचक सांख्य में सूत्र आता है वाच्य वाचक संबंध शब्दार्थ यो शब्द का और अर्थ का क्या संबंध है व्याप्य व्यापक भाव नहीं है कार्य कारण भाव नहीं है ये ऐसे संबंध कोई वाहन नहीं घट पाएंगे केवल एक ही संबंध होता है शब्द का अपने वाच्य के साथ केवल एक ही संबंध होता है बस वाच्य वाचक संबंध ही बोलते हैं उसको और कोई संबंध नहीं होता वहां बहुत से लोग ये मानते हैं क्योंकि शब्द बोल दिया और किसी वस्तु की उत्पत्ति हो जाती है उससे ये भी मान्यता मिथ्या है शब्द से किसी द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती शब्द केवल द्रव्य की ओर संकेत करेगा बताएगा लेकिन उस शब्द से हम किसी पदार्थ को उत्पन्न कर ले संभव नहीं तो परमात्मा का परमात्मा क्या हुआ यहां पर वाच्य या वाचक जो ईश्वर है जिसको हम कहना चाह रहे हैं जो द्रव्य है वो वाच्य होगा या वाचक होगा वाच्य, वाच्य।, वाच्य। और उसको कहने वाला जो उसका नाम होगा वो क्या होगा वाचक तो यहां पतंजलि वाचक किसको बोल रहे हैं प्रणव को तो प्रणव है परमात्मा का नाम लेकिन यहां तो प्रणव लिखा हुआ है विशेषण हाँ ये ओम का विशेषण है ये भी किसी का नाम है प्रणव ये भी किसी शब्द का नाम है ये परमात्मा का नाम नहीं ये शब्द का नाम है एक तो शब्द का अर्थ हो गया वाच्य लेकिन शब्द का अर्थ शब्द भी होता है जैसे हम बोले कि आरती बोलो तो आप लोग क्या बोलोगे आरती ऐसे बोलोगे आरती। क्या बोलोगे आरती। जो प्रसिद्ध है जिस अर्थ में ओम जय जगदीश हरे लेकिन मैं तो नहीं कहा बोलो मैंने कहा आरती बोलो तो आरती का क्या अर्थ हुआ वो जो पूरा एक भजन है उसका नाम हो गया आरती, आरती। है कभी कहा जाए कि जय घोष बोलिए तो क्या बोलेंगे जय घोष क्या बोलेंगे हर हर महादेव हाँ जो भी शब्द आ रहे हैं भारत माता की जय है इस तरह के बोलते हैं ना शब्द हर महादेव में जय कहां शब्द कहाँ आया उसमें जय घोष जय भी आना चाहिए उसमें तो जय घोष भी हमने एक जो चार पांच वाक्य जो भी बोले जाते हैं उनका क्या रख दिया नाम तो ये शब्दों के ही तो नाम हुए यानी शब्द भी किसी और शब्द का नाम हो सकता है तो ऐसे ही यहां पर ये जो प्रणव है ये परमात्मा का नाम नहीं है ये किसी शब्द का नाम है और वो शब्द है ओम ये जो योग दर्शन हम पढ़ रहे हैं यह योग दर्शन ऋग्वेदी परंपरा का है ऋग्वेदी परंपरा में ओम के लिए प्रणव शब्द का व्यवहार चलता रहा है और मुंडकोपनिषद ये भी ऋग्वेदी परंपरा की है वहां भी एक मंत्र आता है प्रणव धनु शोह आत्मा ब्रह्म तलक्ष्यम उच्यते प्रमत् नैदव्यम शर्वत तम भवे वहां भी प्रणव शब्द है और सामवेदी परंपरा में हम जब देखते हैं तो वहां ओम के लिए उद्गी शब्द का प्रयोग होता है उदगी में उदगीत कहते हैं और ऋग्वेदीय परंपरा में प्रणव कहते हैं लेकिन ये दोनों शब्द ओम के वाचक हैं तो प्रणव वाचक है किसका ओम।, ओम का प्रणव ओम की ओर संकेत कर रहा है अब ओम को प्रणव क्यों कहा गया तो हर शब्द जब किसी वाच्य को कहता है अपने अर्थ को बोलता है तो वो अर्थ उस शब्द के द्वारा क्यों कहा जा रहा है वो शब्द से ही अर्थ निकल आता है तो प्रणव शब्द का अर्थ होगा प्रकर्षेण स्तुयते, अनेन, स्तूयते अनव प्रकर्षेण नुयते स्तुयते नुयते का अर्थ हो गया स्तुयते उसी को खोला गया है अर्थात प्रकर्ष रूप से अत्यधिक रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से जिस शब्द के द्वारा उस परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव का वर्णन किया जाता है उसे प्रणव कहते हैं और वो क्या है ओम तो ओम शब्द प्रणव का वाचक है और ओम हो गया वाच्य अब ओम का वाच्य कौन है अब यहां हम फिर कोई शब्द ही लाएंगे बोलने के लिए कि परमात्मा ईश्वर ऐसे बोलेंगे लेकिन यहां जो हम ओम का अर्थ बोलेंगे वो तात्पर्य उसका वही जो सर्वव्यापक सत्ता है अब उसको कहना चाह रहे हैं अब किसी शब्द को नहीं कहना चाह रहे लेकिन भाषा में क्योंकि बिना शब्द के व्यवहार नहीं होता तो हमने जैसे कहा कि ओम का अर्थ क्या है तो क्या बोलेंगे तो ये फिर शब्द आ गया फिर ईश्वर का अर्थ क्या है फिर बड़ी बात हुई फिर क्या बोलेंगे तो परमात्मा फिर शब्द आ गया लेकिन जिसको कहना चाहने वो तो आया नहीं अब क्योंकि व्यवहार चल रहा है भाषा का तो भाषा ही बोलनी पड़ेगी है ना और उसको यदि हमें देखना है जानना है बोलना है तो वो तो फिर प्रत्यक्ष ही करना होगा उसको तो यहां जो हम ओम शब्द बोला हमने ये उसी सर्व व्यापक सत्ता का ये वाचक हो गया और वो हो गया वाच्य अब क्योंकि पीछे इन्होंने ईश्वर कहा ही था उसके लिए तो अब हम कहेंगे ओम ओमकार्थ हो गया ईश्वर जो सर्वत्र व्यापक है जो सारे गुणों से संपन्न है अब यहां ओम शब्द को जब प्रणव कह रहे हैं कि प्रकर्ष रूप से जिसके द्वारा स्तुति की जाती है उसे प्रणव कहते हैं तो कैसे हो रही है प्रकर्ष रूप से स्तुति इस इसके द्वारा कौन सी विशेषता है इस ओम शब्द में जो और शब्दों में नहीं है, है? और शब्द भी तो बहुत हैं परमात्मा के वाचक मैंने कल बताए थे नित्र वर्णम अग्निराहु आहु रथो दिव्य स सुपर्णो गुत्त्मा सद विप्रा बहुधा वदती बहुत सारे नाम आते हैं परमात्मा के है तदेव आग्निस्तित्यस्त वायुस्तु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म सब प्रजापति ही बहुत शब्द हैं गौणिक कार्मिक स्वाभाविक उसके गुण कर्म स्वभाव को लेकर के अलग अलग प्रकार के नाम बन जाएंगे लेकिन ये ओम नाम ऐसा है ये सारे गौणिक नामों को भी ले रहा है अपने में सारे कार्मिक नामों को भी ले रहा है और सारे स्वाभाविक नामों को भी लिए हुए हैं जैसे हमने कहा परमात्मा को सर्वव्यापक कहते हैं तो सर्व्यापक शब्द से क्या वह दयालु है ये अर्थ आ गया नहीं, नहीं।, नहीं आया ना सर... एक ही तो अर्थ आएगा कि भाई सर्वत्र व्यापक है बस इतना ही अर्थ आएगा दयालु कहेंगे तो सर्वव्यापक अर्थ नहीं आया है न्यायकारी कहेंगे तो न्याय मात्र करता है बस यही तो अर्थ निकलेगा उससे अब न्याय करता है तो उसमें सर्वव्यापकता तो अर्थ छिपा हुआ नहीं है तो अन्य जितने भी नाम हैं उसके वो एक एक गुण को या एक एक कर्म को या एक एक स्वभाव को बोलेंगे लेकिन ओम शब्द ये सबको लेता है तो ऐसा कैसे हो गया करते हैं हैं तो तो है। नहीं ये ऐसे नहीं होती वित्पत्ति इसकी तो ओम शब्द जिस धातु से बनता है अब हम वहां पहुंचते हैं इसका मूल पकड़ते हैं कि ये शब्द बना कैसे तो ये बनता है अव धातु से अ और व हल करके और अब धातु के अर्थ पाणनी ने धातु पाठ में 20 अर्थ दिए और इतने अर्थ किसी और धातु के नहीं है 2000 से ऊपर धातुएं हैं इतने अर्थ किसी धातु के नहीं मिलेंगे देख लेना हाँ जितने धातु के हैं तो अवधातु के अर्थ लिखना है तो लिख लो है ना याद भी रहेंगे आप लोगों के लिए क्योंकि परमात्मा का वो नाम बना है इससे तो अवधातु के अर्थ है पहला रक्षण गति कांति है प्रीति तृप्ति अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वामी अर्थ याचन क्रिया इच्छा दीप्ति अवाप्तिहाँ हिंसा दान भाग वृद्धि भाग वृद्धि फिर चेक कर लेना रक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वामी अर्थ याचन क्रिया हैं? याचन के बाद इच्छा। क्रिया इच्छा दीप्ति अभाप्ति हिंसा लिंग शब्द रह गया एक, लिंग हिंसा के आगे हिंसा लिंग दान दान के बाद भाग फिर वृद्धि फिर देखो रक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वामी अर्थ याचन क्रिया इच्छा दीप्ति अवाप्ति हिंसा लिंग दान भाग वृद्धि एक कौन सा रह गया क्रिया छूट छूट गया था अभी हाँ तो क्रिया को जोड़ लेना उसमें हाँ अर्थ के बाद, हाँ, के बाद क्रिया शब्द तो 20 अर्थ हैं इसमें है ना जी। अब इन सब में पहला अर्थ कौन सा है रक्षण ये सबसे मुख्य अर्थ है इसका अगर हमने रक्षा वाले अर्थ को ले लिया अब आप इसको घटाओ कहीं पर भी जैसे परमात्मा दयालु है तो हमारी दया करके रक्षा कर रहा है न्यायकारी है तो न्याय करके रक्षा कर रहा है वह सर्वज्ञ है सब कुछ जानता है तो और ढंग से रक्षा कर पाएगा हमारी हमारे कर्मों को ही ना जान पाए तो क्या रक्षा करेगा वह सर्वव्यापक है सर्वत्र है इसीलिए हमारी रक्षा कर पा रहा है आप किसी भी गुण को ले लें सारे गुण इस रक्षा वाले अर्थ में समाविष्ट हो जाते हैं अन्य और भी उन्नीस अर्थ हैं बात अलग रही इसलिए महर्षि दयानंद ने जब जहां भी मंत्रों के अर्थ लिखे हैं वेद किए हैं और ओम शब्द जब भी प्रयोग किया है उन्होंने तो वहां सर्व रक्षा ये सबसे पहले लिया उन्होंने और रक्षा कहते किसको है रक्षा का अर्थ है क्या हिंदी में बोलते हैं ना कि ये पुस्तक अलमारी में रख दो रखना तो क्या हो गया संभालना और क्या है अलमारी में रखा हमने तो क्या अर्थ हुआ भाई खराब ना हो जाए बाहर फट न जाए तो किसी वस्तु की देखभाल करना उसको संभालना उसको ठीक ठाक रखना यही तो रक्षा है तो रक्षा का ही बिगड़ के हिंदी में बन गया है रखना रक्षा करना रखना तो परमात्मा सबको रखे हुए है रखे हुए कि नहीं छोड़ा तो नहीं है किसी को देख लेना ये बिगड़ कैसे है। क्या चीज़ शब्द हिंदी में हाँ। तो हिंदी तो बिगड़ी भाषा है ही अभ्रंश है ना ये मूल तो संस्कृत है हिंदी क्या सारी भाषाओं को ले लीजिए आप हिंदी अकेली नहीं सारी भाषाएं ये सब कृत्रिम हैं और संस्कृत क्या अर्थ है संस्कृत का यह कहा अर्थ है समकृत अच्छी प्रकार से की गई आपको शब्द का अर्थ करना नहीं आता नहीं हमने पूछा संस्कृत का अर्थ क्या है तो सम माने अच्छी प्रकार से और कृत माने बनाई हुई तो अच्छी प्रकार से तो वही बना पाएगा जो स्वयं अच्छा होगा <laughs> तो ईश्वर के द्वारा ही कृत है ये और वो भी नित्य है क्योंकि ईश्वर अपनी ईश्वर अप का जो भी कार्य है वो यहां पर सबके लिए वो नित्य ही है और देवनागरी इसलिए बोलते हैं कि विद्वान इसका प्रयोग करते आए हैं देव माने विद्वान तो ये जो संस्कृत है यहां पर ओम शब्द हमने बनाया अवधातु से इसका सूत्र आता है कोश में अवतेश ओम अवधातु से मन प्रत्यय करके ओम शब्द बनाते हैं तो ऐसा ये ओम शब्द जो परमात्मा का सर्वोत्तम नाम और निज नाम अर्थात ये नाम किसी और का नहीं है जैसे हम कहते हैं कि चित्रम देवाना मुदका चक्षुर मित्रस्य चक्षुर्र वुण से वहां चक्षु कहा हमने आपरा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा सूर्य भी कहा उसके लिए तो हम और नाम चाहे जितने बोलते हैं लेकिन और नाम ऐसे भी हैं जो अन्य वस्तुओं के भी हैं परमात्मा को सूर्य कहा तो सूर्य आकाश में भी है है या नहीं है अन्य कोई हम नाम बोलेंगे तो अन्य किसी वस्तु का भी निकल आएगा वो परमात्मा को आकाश भी कहते हैं वेदांत दर्शन में सूत्र आते हैं है? आकाशस तलिंगात तो आकाश कहा परमात्मा को लेकिन आकाश अन्य पदार्थ भी है वहां व्यवहार हो रहा है आप बताइए सारे ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु भी है इसका नाम ओम है मनुष्यों की छोड़ दिए वो तो मनुष्य रख रहा है ये तो मनुष्य रख रहा है परमात्मा ने जो नाम रखे हैं अन्य पदार्थों के है सर्वेशा तू सना कर्माणी च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एव आद पृथक संस्था निर्मे सारे नाम वही से लिए गए ऋषियों तो ने भी जो नाम अन्य पदार्थों के रखे वेदों से लेकर के तो वेदों में जो नाम परमात्मा ने अन्य वस्तुओं के बताए पृथ्वी है जल है अग्नि वायु आकाश सारे जितने भी हैं इन सब नामों में किसी वस्तु का नाम परमात्मा ने ओम रखा है क्या नहीं। वो कहता है कि ओम तो बस केवल मेरे लिए सुरक्षित है रिजर्व है ये और किसी के लिए नहीं है, है? ईश्वर ने हाँ ये सब ईश्वर निर्घे नाम सारे ये सब वेदों से लिए गए जब वेद ही ईश्वर के हैं तो नाम ईश्वर के हो गए का बोलनी वही चार ऋषियों से चला ना सुबह प्रकरण आया था सारा ये कल भी उठा था ये विषय उन्हीं चार ऋषियों के द्वारा ज्ञान का प्रसार होता गया होता गया होते होते यहाँ तक आया नहीं जीव इंतुओं के नाम तो अलग चीज है वहां उनके स्वभाव को देख करके हम नाम रख सकते हैं ये सब कृत्रिम नाम कहलाते हैं लेकिन जो ईश्वर ने नाम रखे हैं जिन पदार्थों के जिनका निर्माण परमात्मा करता है उनका नाम भी वो स्वयं रखता है और इसीलिए कहने में आता है कि परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में दो प्रकार की वस्तुएं बनाई जहां यह आता है ना अपने में कि उसने कामना की क्या मैं संसार बनाऊ तो क्या बनाया उसने नाम रूपे व्याकरवाणी उसने नाम बनाए और रूप बनाए रूप का अर्थ यही साकार वस्तु सारीमित होता है रूप तो नाम और रूप दोनों बनाए अगर वो केवल रूप बना देता नाम न बनाता तो हम कहां से व्यवहार करते हैं? तो नाम भी उसने बनाए रूप भी उसी ने बनाए तो इस तरह से ओम नाम ऐसा है जो ईश्वर ने किसी और का नहीं रखा अब उस नाम को हम अपने किसी मनुष्य का रख ले वो तो चीजें लग रही जो भी, मतलब भी चीज है अगर ईश्वर ने रखा है तो क्योंकि उसका ज्ञान पूर्ण है अब मनुष्य रखता है जिसका ज्ञान तो पूर्ण है ये दो का भी रख देगा तीन का भी रख देगा ये बहुतों का, का, का रख एक जैसा नाम लेकिन ईश्वर के पास कमी तो है नहीं ज्ञान की है? वो अलग अलग नाम रखता है तो अन्य जितनी भाषाएं हैं सारी ये सब कृत्रिम है हर सृष्टि में संस्कृत भाषा यही रहेगी यही बीस हजार वेदों के मंत्र रहेंगे मंत्रों में जो क्रम आ रहा है जैसे अग्नि ईडे पुरोहितम जिस क्रम से मंत्रों में शब्द आ रहे हैं इसी क्रम से रहेंगे ऐसा भी नहीं अगली सृष्टि में जो मंत्र बनेंगे तो वहां पहला मंत्र होगा अग्निम पुरोहितम ईडे ऐसे नहीं होगा वहां भी ऐसे ही होगा सूर्या चंद्र मसुधाता यथापूर्वम अकल्पयाचार्य अकल अकल तो जी कैसे पता लगा ये बता रहा है परमात्मा इसलिए आपको अपना नाम कैसे पता लगा था <laughs> आपकी माता जी ये है पिताजी कैसे पता लगा दूसरों ने बताया ऐसी हमें कौन बताएगा परमात्मा बताएगा सृष्टि के प्रारंभ में कौन बताएगा पूर्व शाम भी गुरु क्यों कह रहे हैं उसके लिए इसीलिए कह रहे हैं वही बताएगा प्रारंभ में बाद में फिर और लोग बताएंगे उससे सीख सीख करके पहले उसने प्रारंभ किया बताना फिर उससे सीखा अब औरों को बताएंगे फिर औरों को बताएंगे तो इसे क्या कहते हैं ज्ञान की क्या है ये परंपरा परंपरा का अर्थ क्या होता है परा परा परा परा इधर से गई आगे आगे आगे आगे पर को परको पर को पहुंचती तो क्या है ये परंपरा ये परंपरा से ज्ञान चला आ रहा है तो परंपरा जब चलेगी तो कहीं प्रारंभ ही तो होगा उसका सीखा हाँ आप किसी और को बताएंगे अब आपने देखा होगा कि जब वेदारंभ संस्कार होता है ब्रह्मचारी आचार्य के पास पहुंचता है विद्या का अध्ययन करने के लिए तो एक क्रिया वहां की जाती है, है? वो क्रिया ये होती है कि एक नीचे थाली रख देते हैं और थाली रखने के बाद ब्रह्मचारी से कहते हैं कि तुम ऐसे करके हाथ को रखो थाली नीचे रखी है खाली थाली में है कुछ नहीं खाली है बिल्कुल और ब्रह्मचारी ने ऐसे हाथ रख लिए अब आचार्य क्या करता है वो उसके ऊपर अपने हाथ लाता है लेकिन अपने हाथ उसके में जल है वो अपने हाथों में जल लेता है पहले आचार्य के हाथ में जल होता है आचार्य के हाथ में जल है।, में जल है। अब वो जल को छोड़ता है ब्रह्मचारी के हाथ में तो ब्रह्मचारी तो के हाथ में आ गया अब ब्रह्मचारी से कहता है तुम भी ऐसी करो हाथ को अब वो ऐसी करेगा तो हाथ जल कहा पहुंचेगा नीचे थाली में तो ये भी एक रहस्य है वहां पर ब्रह्मचारी यह कहता है कि जो ज्ञान जल क्या है ये ज्ञान का प्रतीक है जल को पवित्र माना गया है ना तो ये ज्ञान का प्रतीक है आचार्य कहता है कि जैसे मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं तुम्हें भी ये ज्ञान अपने पास नहीं रखे ऋण देना है इसको भी किसी और को देना है अब थाली क्या प्रतीक है ये समय फैलाने के लिए वो थाली में जल एक स्थान पर रुका नहीं गया वो जितनी थाली थी वो सारे में फैला है वो हुं? और एक मंत्र भी आता है थर्वेद में ऐसा ही मिमि ही श्लोकम आस्य पर्जन्यव ततन पहले कहा कि मिमी ही श्लोकम आस्ये। ये सारे जो श्लोक हैं मंत्र हैं इनको पहले मुख में भरो मुख में भरने का अर्थ याद करो इनके लिए है इनके अर्थ को समझो और फिर परजन्य परजन्यव ततन बादल के समान इनको फैलाओ फिर तो ज्ञान कहते ही उसको है सूर्य अपना प्रकाश अपने पास रखता है क्या छिपा करके पुष्प अपने गंध को रख लेगा पकड़ करके ये ज्ञान प्रसार करने के लिए ही होता है और ज्ञान देना ज्ञान बांटना ये सारे दानों में सर्वश्रेष्ठ है एक श्लोक आता है मनु का जहां ये बात कही गई है कि हमने किसी को भूमि दी किसी को धन दिया किसी को स्वर्ण दिया किसी को अन्य पौष्टिक घी इत्यादि पदार्थ दिए और एक ने किसी को ज्ञान दे दिया तो ज्ञान सबसे उत्तम है वारियन गो महिवास तिल कांचन सर्पषाम सर्वेशाव दाना नाम विशिष्यते सारे दानों में ब्रह्म का दान सर्वश्रेष्ठ है और वही दान परमात्मा ने हमारे लिए किया है इसीलिए वह गुरुओं का भी गुरु है तो तस्वाचक प्रणव उस परमात्मा का नाम प्रणव और प्रणव का अर्थ क्या हो गया प्रकर्ष रूप से जिसके द्वारा स्तुति की जाती है उसे प्रणव तो कहते हैं अर्थात ओम तो ओम शब्द की ओर यह संकेत कर रहा है जिसमें कहा कि प्रणव कोई बात नहीं लेकिन मैंने कहा ना ऋग्वेदीय परंपरा के ये रहा है योग दर्शन और वहाँ प्रणव शब्द का प्रयोग चल आ रहा है पीछे से तो पीछे से जो चीज चली आ रही होती है उसी भाषा में जब किसी को समझाते हैं जैसे आप लोग सब हिंदी सीखे हुए हो अब मैं किसी अन्य भाषा में आपको सिखाने लगू तो आपको बाधा पड़ेगी और मैं हिन्दी में ही बोलूंगा तो आपको सरलता ही समझ में आ जाएगा तो परंपरा से जो चीज चली आ रही होती है उसी को लेकर के जब ऋषि आगे बढ़ते हैं तो सरलता से वो विषय हृदयंगम हो जाता है इसलिए इन्होंने प्रणव का प्रयोग किया है और मंडोको परिषद में भी ऐसा ही आ रहा है वहां मैंने कहा ना कि प्रणवो धनुहू शरोही आत्मा वहां एक उपमा अलंकार दिया हुआ है कि प्रणव क्या है ये धनुष के समान है अर्थात ओम ओम शब्दों धनुष के समान अब वहां कैसे लगाएंगे इसको कि प्रणवो धनुहू शरोही आत्मा आत्मा कौन है जीवात्मा बाण है अब देखो धनुष क्या है ओम बाण क्या है जीवात्मा अब लक्ष्य भी तो कोई होगा बाण कहां छोड़ा जाएगा तो ब्रह्मतल तल लक्ष्य ब्रह्म को लक्ष्य बनाया गया यानी कि जीवात्मा जो बाण है वो कहां जाके लगेगा ब्रह्म में ब्रह्म को ही प्राप्त करना है जीवात्मा के लिए समझाया जा रहा है लेकिन ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उस बाण को अर्थात जीवात्मा को सहारा किसका लेना होगा प्रणब का ओम का बाण जब छूटता है तो सहारा किसका लेगा बाण में गति किसके सहारे से आती है धनुष के सहारे से तो धनुष ओम के समान है प्रणव धनु आत्मा ब्रह्म तल्यते और कैसे वेधना है अप्रम वे बिना प्रमाद के क्योंकि प्रमाद को दोष माना गया है आगे जो आएंगे जिसमें अंतराय गिनाये जाएंगे योग में तो वो कौन से अंतराय होंगे जो नौ अंतराय आएंगे ना व्याधि स्त्यान संशय आ न प्रमाद तो प्रमाद एक अंतराय है वहां अंतराय नहीं रखना अप्रमत्व्यम जब प्रमाद रहित बीधा जाएगा तो शरवत शर्वत तवे धावसी में ब्रह्म में जाके घुस जाएगा वही उसकी प्राप्ति है तो वहां भी प्रणों का ही प्रयोग किया गया है ना इस तरह से तो आच्चर्य तो ब्रह्म तो को ही भेद ना? ना। आत्मा आत्मा को बाण माना गया है प्रणवो धनु शरो ही आत्मा शर आत्मा है शर माने बाण बाण क्या है आत्मा आत्मा को ब्रह्म की प्राप्ति करनी है प्राप्ति का अर्थ यहां पर ज्ञान होना क्योंकि सर्वव्यापक है प्राप्त तो पहले से ही है हमें लेकिन फिर भी दूरी बनी हुई है क्योंकि दूरी होती है तीन प्रकार की एक दूरी होती है देश की स्थान की कोई वस्तु कहीं पर है और हम कहीं पर है हमारा कोई संबंधी है हम उससे मिलना चाहते हैं लेकिन स्थान अलग अलग हैं दोनों के दूरी हो गई ना तो क्या परमात्मा हमसे देश की दृष्टि से कह तो दूर है नहीं है ना सर्वव्यापक है वो तो और एक होती है काल की दूरी हम अपने बहुत सारे पीछे के कई पीढ़ी पहले लोगों से मिलना चाहें मिल लेंगे अब क्योंकि काल से वो सारे अवच्छिन्न हो गए तो ये क्या है काल की दूरी तो परमात्मा से क्या हमारी काल की दूरी हो सकती है क्योंकि वो नित्य है काल की दूरी भी नहीं है फिर कौन सी दूरी है तो तीसरी दूरी होती है अज्ञान की दूरी अज्ञान की दूरी है केवल hmm. अंति संतम न जहाती अंतिसंतम न पश्यती वो अत्यंत निकट है अंति कहते हैं निकट के लिए लेकिन जो अज्ञानी पुरुष हैं वो अंति होते हुए भी निकट होते हुए भी न पश्यती नहीं देख पाते लेकिन ईश्वर फिर भी उसको नहीं छोड़े हुए है अंतिसंतम न जहाती वो नहीं छोड़ रहा है उसके लिए हमने छोड़ रखा है कैसे अज्ञान से कभी कभी हमारे नेत्रों में चश्मा लगा होता है ढूंढते रहते हैं कहा रखा है होता है नहीं कभी कभी ऐसा जेब में कोई चीज रखी है और ढूंढ रहे हैं बाहर रखी जेब में ही है घर में छोरा नहीं बगल में छोरा और नगर में ढोरा <laughs> प्रणव धनु शमा यणादेश कर देंगे ही आत्मा हिमा प्रणवो धनु शिमा ब्रह्म तलक्ष्य मुच्य अमत्न वेद्धव्यम शर्वतम भवेत तो ताचक प्रणव अब यहाँ व्यास जी क्या कहते हैं देखिए कि वाच्य ईश्वर प्रणवस् प्रणव का वाच्य ईश्वर वाच्य वाचक गया न समझ में कहने वाला और कहा जाने वाला वो वाच्य हो गया और कहने वाला वाच्य अब यहां एक प्रश्न उठाया गया कि किम अस्य संकेत कृतम वाच्यवाचकत्व अथ प्रदीप प्रकाशवत अवस्थितम प्रणव अर्थात ओम का और ईश्वर का यह जो वाच्य वाचक भाव संबंध है यह संबंध संकेत कृत है क्या यह प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि हम सबके नाम रखे जाते हैं कोई रखता है नामों को तब हम व्यवहार में प्रयोग में ला पाते हैं तो इन्हें कहते हैं सांकेतिक नाम ये सांकेतिक संकेत से किए हुए नाम हुँ? संकेत कृत नाम तो क्या ये ओम ये भी परमात्मा का सांकेतिक नाम है अथवा एक तो ये संदेह हुआ एक दूसरा और भी तरीका होता है कि जैसे कमरे में अंधकार है वस्तुएं जहां रखी हैं सारी यथास्थान रखी हुई हैं, पदार्थ सब रखे हुए हैं अब बाहर से हम आए कुछ भी नहीं दिख रहा है तो कुछ भी नहीं दिख रहा है तो वस्तुओं का अभाव है क्या नहीं वो तो अभी भी वही की वही हैं। अब हमने दीपक जलाया प्रकाश किया बल्ब जलाया तो सारी वस्तुएं दिखाई देने लगी तो प्रकाश ने क्या उन वस्तुओं को उत्पन्न किया है नहीं। वो तो पहले से ही थी केवल प्रकाश द्योतक बना है उनका उनका बताने वाला बन गया तो क्या ऐसे हम माने कि ईश्वर परमात्मा ये पहले से ही है और ओम जो है ये शब्द केवल उसका द्योतन मात्र कर रहा है या ओम शब्द को बनाया गया है संकेत के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई है ये दो प्रकार के प्रश्न उठे इसमें संदेह हो गया यहां पर जहां भी दो प्रकार के प्रश्न होते हैं वहां संदेह पैदा हो जाता है क्योंकि संशय इसी को कहते हैं उभय स्प्रिक कोटि विज्ञानम जहां दो किनारों को छू रहा हो कोई ज्ञान हमारा उसे कहते हैं संशय अब यहां उत्तर दिया कि स्थितः अस्य वाच्य वाचके सह संबंध इस वाच्य अर्थात ईश्वर का इस वाचक ओम के साथ जो संबंध है ये स्थित है अर्थात संकेत से ऐसे किया नहीं गया है क्योंकि ईश्वर भी नित्य है और ईश्वर का ज्ञान भी नित्य है और ज्ञान नित्य होने के कारण ईश्वर जिन जिन शब्दों का प्रयोग करता है अपने लिए या अन्य पदार्थों के लिए ये भी सारे नित्य हैं, इन ईश्वर के सारे शब्द और उन शब्दों से प्रकट किए जाने वाले अर्थ और उन अर्थों का शब्दों के साथ संबंध ये सब नित्य है तो स्थित नित्य है स्थित है पहले से ही ये बनाया नहीं गया तो है। तो स्थित अब स्थित होने पर भी हमें तो कोई बताएगा तभी पता लगेगा तो हमें जो बताया गया है बताते समय उस शब्द की उत्पत्ति नहीं की गई जैसे बच्चा उत्पन्न होता है तो तब तक उसका कोई नाम नहीं है अभी किसी ने पूछा कि आपने बच्चे का नाम क्या रखा है तो माता पिता क्या कहेंगे अभी नाम नहीं रखा गया है यही तो बोलेंगे और अब जब नाम रख लिया अब कोई पूछेगा तुरंत बता देंगे तो यहां जो हमें किसी ने बताया कि परमात्मा का नाम ओम है तो बताने वाले ने नाम रखा नहीं था और उसको भी जिसने बताया उसने भी नाम कोई बनाया नहीं था ये नाम पहले से ही ईश्वर के द्वारा चला आ रहा है अपने लिए और जो बताने वाला है वो केवल हमें पूर्व विद्यमान नाम की ओर संकेत कर रहा है पहले से विद्यमान जैसे प्रकाश ने पहले से विद्यमान पदार्थों को दिखाया है बना करके नहीं दिखाया ठीक इसी तरह से कि संकेतस्तु ईश्वरस्य ईश्वर से स्थितम एवं अर्थम अभिनयती ये जो संकेत है ओम शब्द के द्वारा जो कर रहे हैं हम ये संकेत पूर्व विद्यमान ईश्वर की ओर हमें ले जा रहा है उसकी ओर इशारा कर रहा है लेकिन ये शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई है जैसे हम सब लोगों के नामों की उत्पत्ति होती है ऐसे नहीं हुई है तो संकेतस्त ईश्वर से स्थिति अर्थम अभिनयती अब एक इस बात को समझाने के लिए उदाहरण दिया कि जैसे पिता और पुत्र तो पिता और पुत्र का संबंध बनाया जाता है क्या कोई बताता है कोई संबंध को स्थापित करता है लेकिन अब एक पिता खड़ा है एक पुत्र खड़ा है कुछ अनजान व्यक्ति हुए आए अब वो परिवार में आए तो वो पूछ रहे हैं भाई आप कौन है और आप कौन है अब वहां वो बताएंगे कि देखो ये तो मेरे पिताजी हैं और मैं इनका पुत्र हूं पिता बताएगा तो कि मैं इसका पिता हूं ये मेरा पुत्र है ये बताएंगे नहीं जानकारी देते हैं नहीं तो जानकारी जो दी गई नए आगंतुक के लिए ये जानकारी वहां पिता और पुत्र के संबंध को बनाकर के दी गई या बने हुए संबंध को बताया है? बताया है बस यही यहां पर है कि यथा अवस्थितः पिता पुत्र संबंधः पिता और पुत्र का संबंध पहले से ही अवस्थित है निश्चित है हैं? और संकेत न अवद्योत्यते अब संकेत के द्वारा उसको प्रकाशित किया जा रहा है उसको बताया जा रहा है नहीं, नहीं नहीं ये केवल वाच्य वाचक को बता रहे हैं पिता पुत्र का उदाहरण दिया है के लिए समझाने के लिए कि यहाँ पिता पुत्र का संबंध पहले से निश्चित है लेकिन दूसरे को बताया जा रहा है पहले से निश्चित संबंध के विषय में ऐसे ही ईश्वर का और ओम का इनका संबंध पहले से निश्चित है अब जो हमें कोई को बता रहा है कि ईश्वर का नाम ओम है ये केवल पहले से स्थित संबंध को बता रहा है वो शब्द को बना नहीं रहा है ओम के लिए जैसे हम सबके नाम बनाए जाते हैं रखे जाते हैं कंपनियां किसी उत्पाद को बनाती हैं तो नाम रखती हैं उसका तीन ना, नाम तीन ना, ना, नाम क्यों कहा है तीन नाम तीन ना एक ही नाम की परंपरा है वैदिक परंपरा में तो संकेत से बता दिया कि अयम अस्य पिता अयम अस्य पुत्र तो पहले से विद्यमान संबंध को बता दिया और सर्गांतरेश आपको ये शंका करे कि ये नाम तो इसी सृष्टि में तो है अगली सृष्टि में थोड़ी रहेगा तो देखो इसका भी समाधान कर रहे हैं व्यास जी कि सृष्टियों में भी अन्य में हम पीछे की भी ले लें आगे की भी ले लें वो सब अन्य ही हैं इस सृष्टि से भिन्न सारी सृष्टिया अन्य ही तो कह तो सर्गान्तरेशु अपी वाच्य वाचक शक्तपेक्षा वाचक और वाच्य की शक्ति की अपेक्षा वाच्य शक्ति और वाचक शक्ति वाच्य शक्ति क्या होती है किसी शब्द के द्वारा कहा जाना यह क्या है वाच्य शक्ति और वाचक शक्ति क्या होती है किसी वस्तु को कहने की सामर्थ्य होना यह शब्द के अंदर होगी वाचक शक्ति शब्द के अंदर और वाच्य शक्ति वस्तु के अंदर जिसका नाम है वो जिसका वाचक है तो ये दोनों एक दूसरे की शक्ति की अपेक्षा से रहते हैं इनमें और कोई संबंध घटता ही नहीं है कोई संबंध नहीं घटेगा तो इसमें कार्यकारण संबंध नहीं होता है शब्द में और अर्थ में तो वाच्य वाचक शक्ति अपेक्षा तथईव संकेत क्रियते अन्य सृष्टियों में भी ऐसे ही इन शब्दों से जो इनकी शक्तियां हैं वस्तु की और शब्द की है, वाच्य वाचक शक्ति इसी के आधार पर अन्य सर्गों में भी ऐसे ही संकेत किए जाते रहेंगे और किए गए हैं पीछे भी क्यों कि नित्यतया क्योंपत्ति अच्छी प्रकार से ज्ञान होना किसका ईश्वर का और वो कैसा है नित्य है संप्रतिपत्ति नित्यतया नित्य शब्दार्थ संबंध संप्रतिपत्ति के नित्य होने के कारण से शब्द और अर्थ का संबंध भी नित्य है इति ऐसा कौन कहता है कहा आगमिन प्रति जानते जो आगमी लोग हैं जो आगम शास्त्र को जानने वाले हैं जो विद्वान पुरुष हैं वो ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं अर्थात ऐसा वो जानते हैं वही बता रहे हैं कि नित्य होने के कारण से ईश्वर का ज्ञान नित्य है इसलिए उसके द्वारा प्रयुक्त शब्द और उन शब्दों से जिन अर्थों को ईश्वर कह रहा है उन अर्थों के साथ उन शब्दों का संबंध ये हर सृष्टि में ऐसा ही रहता है नित्य ही रहता है तो इस तरह से उस परमात्मा का जो सर्वोत्तम नाम निज नाम ओम ये उसका वाचक है और वाच्य उसका हो गया वही परमात्मा वही ईश्वर ओम ओ को क्लुत करके बोल देते हैं तीन मात्राओं में ओपुत हाँ पुलुत माने तीन मात्राएं क्योंकि ओकार को तीन मात्रा बोलेंगे तो वहां ओम ऐसे करके हाँ तीन मात्रा एक मात्रा का अर्थ होता है धड़कन का एक बार चलना दो बार धड़कन हो गई तो दो मात्राएं हो गई उसमें हम दीर्घ शब्दों को बोलते हैं ये अचों के ही स्वरों के ही धर्म है ह्रस्व दीर्घ और पुलुत, पुलुत। तो ह्रस्व एकमात्रा और दीर्घ दो मात्रा और प्लुत तीन मात्राएं और इसको समझने के लिए पाणिनि ने जो उपमा दी है दृष्टांत दिया है वो किसका दिया है मुर्गे का मुर्गा कैसे बोलता है प्रातः काल को तो पहले बोलता है वह ह्रस्व फिर बोलता है दीर्घ फिर बोलता है प्लुत तो उ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुत ह्रस्व दीर्घ और प्लुत और व्यंजन सारे आधी मात्रा के होते हैं व्यंजन सारे आधी मात्रा, आधी मात्रा के होते हैं और स्वर या तो ह्रस्व या दीर्घ या प्लुत कुछ केवल दीर्घ और प्लुत होते हैं कुछ ह्रस्व भी होते हैं दीर्घ भी होते हैं प्लुत भी होते हैं इस तरह से अलग अलग इनके धर्म हैं चलिए आज का पाठ ही समाप्त करते हैं समय हो गया है प्रणव ध्वनि हो